Yeah श्री की ओम नमो नारायणा ब्रह्मसूत्र तो। शांगरभाष्य में जन्मादिकरण में वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र का भेद बता रहे थे वस्तु का जो स्वरूप होता है वो वस्तु तंत्र होता है पुरुष अपने बुद्धि से इसको अन्यथा नहीं कर सकते पुरुष तंत्र के अधीन जो कार्य है उसमें पुरुष स्वतंत्र है जैसा करना चाहते हैं जैसा फल चाहते हैं वैसा कर सकता है यहां आत्मा ब्रह्म ब्रह्मस्वरूपतः वस्तुतंत्र है क्योंकि भूत वस्तु, सिद्ध वस्तु है भूतवस्तु विषयत्वाच ब्रह्मज्ञान से इसीलिए वो अनुभव में ही उसकी प्राप्ति होती है तो टीकाकार ने कहा था अनुभव ऐसा होना चाहिए उस शब्द शक्ति तात्पर्य अवधि द्वारा अनुभव बात्या ब्रह्मणी प्राण्य आदि के यथावत अध्ययन आदि करके श्रवण विधि से श्रवण करके मनन कैसा करना चाहिए उसके लिए जो सामग्री है उससे मनन करके अंत में ये निर्णय लेना चाहिए उस निर्णय के अनुसार आप फिर ध्यान कर सकते हैं उसके ऊपर निरंतर चिंतन प्रवाह चला सकते हैं तब जो है वो सही रास्ते पे पहुंचे अन्यथा केवल उस अपने ही अंदर से सोचने लगेंगे तो वो सही नहीं हो पाता है क्योंकि अंदर की बातें ही बार बार आपके अंदर आती रहेगी उसके अंदर जाने की और उससे बाहर जाने की स्थिति नहीं बन पाएगी इसीलिए वो फल नहीं हो पाता है यही अनुभव है कोई भी अनुभव को यहाँ अनुभव प्रमाण नहीं माना है शास्त्र सम्मत प्रामाणिक जो अनुभव है उसको माना है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि भी तत्त स्थिति में अनुभव कहे जाते हैं किंतु वो इस प्रकार यहाँ प्रमाण नहीं है प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि के विषय में प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण है किंतु आत्मा के विषय में प्रत्यक्ष अनुमान आदि स्वयं प्रमाण नहीं है ऐसा टीकाकार का अभिप्राय था इसको स्पष्टीकरण किया इसके लिए भाषिकार में यथासभव नि प्रमाण कह जैसा संभव हो सके उस दृष्टि से उस उस प्रमाण को स्वीकार कर लेना चाहिए आगे टीका में वेदास्थवा धर्मवत ब्रह्मण्यपि न अभवती आशंक्य तदयोग्य विभा वेद के अर्थ होने के कारण वेद से ही ब्रह्म का ज्ञान भी प्राप्त होता है इसलिए वेदार्थ है ब्रह्म जैसे धर्म वेदार्थ है उसी प्रकार से ब्रह्म भी वेदार्थ है तब क्या है न अनुभवहा संभद ऐसे स्थिति में अनुभव को प्रमाण नहीं मानना चाहिए क्योंकि वेद का अर्थ होने पर वेद कोई अन्य प्रमाण के आ कि वेद के संबंध में कोई अन्य प्रमाण नहीं होता वेद स्वयं ही प्रमाण है तो वेद से जो ज्ञान हो गया उसको फिर आप अनुभवादि को कैसे प्रमाण मानेंगे इसीलिए उसका, उसका प्रमाण नहीं स्वीकार लेना चाहिए अना अनुभव संभव उधर अनुभव संभव नहीं है क्योंकि धर्म में जैसा अनुभव संभव नहीं है कहा तो इत आशंका ऐसे आशंका होने पर तद अयोग्यम उपाधि तो इस अनुमान में तद अयोग्य अयोग्य को उपाधि बनाया साध्य व्यापकत्व सदी साधन अव्यापक उपाधि है ये उपाधि से जिसमें उपाधि लग जाती है वो अनुमान असद हेतु वाला होकर के दुष्ट अनुमान होता है अनुमान गलत नहीं गलत हो जाए यहां कैसा अनुमान किया कि वेदार्थत्व को हेदु बनाया और धर्मवत उदाहरण है और न अनुभव संभवती अनुभव संभव का अभाव साध्य है न अनुभव संभवती ब्रह्मणी ये ऐसा बनाना पड़ेगा ब्रह्मणी न अनुभव संभवती वेदार्थत्वात धर्मवत ये लगे ये अनुमान का रूप बनेगा तो अनुभव संभव नहीं है धर्म में जैसा तो धर्म में अनुभव नहीं है और वेदार्थ भी है वो तो यहां वेदार्थत्व तुभवा संभव अनुभवा असंभव कहा मिलेगा ये धर्म में मिलेगा धर्म में वेदार्थत्व भी है और उसमें अनुभव नहीं है ये पहले भी कहा धर्म जिज्ञासायाम इव तृत्यादयाव प्रमाण ब्रह्म जिज्ञासायासा कहा भाष्यकार तो भाष्यकार भी ये मानते हैं कि धर्म में अनुभव आदि की आवश्यकता है ये हो गया अब उसमें उपाधि लगानी है तद इसमें उसकी योग्यता नहीं जहां योग्य हो वहां वो संभव है किंतु इसमें योग्यता नहीं जो अयोग्य उपाधि लगेगा उपाधि के लिए क्या देखना चाहिए पहले साध्य व्यापक देखना चाहिए साध्य व्यापक क्या है न अनुभव संभव साध्य है अनुभव अभाव अनुभव अभाव में तद लगाना चाहिए तो क्या होगा य अनुभव अभाव अनुभव अभाव तत्र अयोग्यत्व यह आ जाएगा क्यों धर्म में अनुभव का भाव भी है और उसमें अयोग्यत्व भी है अनुभव होने की योग्यता नहीं है उसमें क्योंकि धर्म का अनुभव स्वर्गादी का अनुभव इस हो नहीं सकता इसलिए उसकी योग्यता नहीं है ये उपाधि लग गई तो साध्य व्यापकता हो गई अब साधन अव्यापक साधना साधन तो आपको कक्ष में ही दिखाना पड़ेगा तो साधना साधन तो क्या है यत्र यत्र येदार्थत्व तत्र तत्र तद अयोग्यम न ऐसा बोलना पड़ेगा यत्र यत्र येदार्थत्व तत्र तत्र न तद इसमें साधन वेदार्थत्व है तो वेदार्थत्व ब्रह्म में बैठा हुआ है और वहां जो है अयोग्य का अभाव है क्योंकि वो अनुभव का योग्य है अनुभव होता है उससे इसीलिए दादा योग्यता को उपाधि लगाया उपाधि लगने के कारण यह अनुमान गलत हो जाता है उपाधि वो उसका कोई निमित्त होता है वो निमित्त को लेकर उपाधि लगाते हैं जैसे धुआं निकलने के लिए निमित्त होता है आद्रेन्द तत्व यदि गीली लकड़ी हो गीली लकड़ी को आप जलाते हैं तभी धुआं निकलता है लकड़ी सुखी है या गैस आदि दूसरा है तो वहां धुआं नहीं लगता आग तो है किंतु तो धुआं नहीं आता धुआं के लिए और एक उपाधि लगती है वो कारण होता है इस रिटि से वहां अनुमान में उपाधि दिखाते हैं तो यहाँ भी ये अनुमान गलत है सोपाधिक व्याप्य सिद्धि कहते हैं सोपाधिक व्याप्य सिद्धि में जाकर अनुमान गलत होता है ऐसा कहा इसीलिए कहा अनुभव अवसान भूत वस्तु विषयत्वाच ब्रह्म ज्ञान भाषिक तो अनुभव अवसान है धर्म अनुभव अवसान नहीं है किन्तु ब्रह्म अनुभव अवसान है ठीक है नहीं ज्ञाते भी ब्रह्मणी अनुभवम बिना नैराकांक्षम ज्ञाते भी ब्रह्मणी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बिना नैराकांक्षम अनुभव बिना अनुभव के बिना आकांक्षा के अभाव नहीं है ऐसी बात नहीं है नहीं ज्ञाते ब्रह्मणी ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद ब्रह्मणी अनुभव बिना दे ब्रह्मणी अनुभव बिना अनुभव के बिना नैराकांक्षम नैराकांक्षा आकांक्षा का अभाव आकांक्षा का अभाव नहीं है ऐसा नहीं है इसका मतलब वो अनुभव ये जो ब्रह्म को जानने के बाद में अनुभव की आवश्यकता होती है ये कहना चाहे उसको स्वीकार करना पड़ेगा अतः तद ज्ञान से अनुभव दत्ता तस्मिन अस्थित ब्रह्म का मैंने सामान्य परोक्ष ज्ञान हो गया उसके बाद आकांक्षा समाप्त हो जाती है ऐसा नहीं होता उसके बाद आकांक्षा रह जाती है अनुभव की आवश्यकता बट वे जानने के बाद भी आप तृप्त नहीं होते कृतकृत्य नहीं होते अनुभव की आवश्यकता है इसलिए क्या हुआ आता तस्मात कारण तद ज्ञान वो जो ब्रह्म का ज्ञान है वो अनुभव में जाकर अवस्थित होता है तस्मिन असो अस्तित्ह इसीलिए उसमें अनुभव की आवश्यकता होती है तो ब्रह्म को अनुभव अवसान मानना पड़ेगा शास्त्र के प्रमाण से ब्रह्म को जानने के बाद उसी के अनुसार मनन चिंतन ध्यान सब करके ब्रह्म में पर्यावस्त होना पड़ेगा ये ध्यान यहां निध्यासन रूप ध्यान साधना व्याप्तिमाशंक्या पूर्व पक्ष साधन में व्याप्ति भी है आप उपाधि दिखाया साध्य व्यापक अत्य साधन व्याप्ति होना चाहिए था किंतु ये साधन में भी व्याप्त है ऐसा कहना चाहते तो साधन में व्याप्त नहीं है क्योंकि वेदार्थत्व ये कहा ना वेदार्थत्व में तद अयोग्य उपाधि ये इत्र वेदार्थत्व तथा तथा अयोग्य बोलेंगे तो उसमें ब्रह्म में भी वो लग जाएगा कहना चाहते उसमें भी वो योग्यता नहीं है ये कहे तो उसके उत्तर में कहा ऐसा नहीं साधन अव्याप्ति ही है ब्रह्म में अनुभव होने की योग्यता है क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है और कर्म का जो फल है उसमें अनुभव होने की योग्यता नहीं है क्योंकि असिद्ध वस्तु है ठीक है चकार शंका निराशी चकार जो है शंका की निराश है क्योंकि भूतवस्तु विषयत्वाद कहा भूतवस्तु विषय है ना वो तो अनुभव का योग योग्य होता है ननु कर्म अच्छा चकार कहा है अच्छा भूत वस्तु विषयत्व में जो चकार है ये चकार शंका का निराश है मैंने साधन व्याप्ति की शंका नहीं करनी चाहिए भाषिकर ने दो हेतु दे दिया ना एक के बाद एक उसको टीकाकार घटा रहे अनुभव अवसानत्व एक कहा क्योंकि अनुभव को भी प्रमाण मानना पड़ेगा कारण क्या है कि ब्रह्म का ज्ञान अनुभव में ही अवसिद्ध होता है और दूसरा हेतु दिया तो दूसरा हेतु क्यों दिया गया इसीलिए टीकाकार बला कि यहां साधन व्याप्ति को शंका कर सकता है साधन व्याप्ति क्या है कि जैसे धर्म में वेदार्थत्व और तद अयोग्य दोनों है इसी प्रकार ब्रह्म में भी वेदार्थत्व तदयोग्यत्व दोनों बैठेगा तब उसके उत्तर में कहा ब्रह्म में ऐसा नहीं बैठता तो ये है। चकार शंगा निरास शा निरासर्णे वाल है नर्मवाक्यालव ब्रह्मवाक्या वेद प्रमाण तादृगजनक ये शंका है। ननु शा कर्म ये कर्मवाक्य जितने कर्म भी है अनुभव अनापेक्ष फलव अर्थ ज्ञान जनकत्व वो ऐसा फल को प्रकट करता है जो अनुभव की अपेक्षा नहीं रखता है कर्म ज्ञान संबंधी जितने भी वाक्य है वो वाक्य क्या करते हैं अनुभव अनपेक्ष अनुभव की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा फलवद अर्थ फल वाले अर्थ जो स्वर्ग आदि है जो फल रूप से है उस सम्बन्धी ज्ञान को उत्पन्न करता है जितने कर्म विधि है स्वर्ग कामो ये जेद पुत्र कामो ये जेद इत्यादि जो वाक्य आता है तत्त कर्म विधि को लेके है और वो अनुभव अवसान में नहीं होता हुआ अनुभव के सहारा नहीं लेता हुआ फलवद अर्थ को दिखा रहा है कोई प्रयोजन रूप है उसको इसी प्रकार ब्रह्म वाक्या नाम इसीलिए ब्रह्म वाक्य भी वेद प्रमाणत्व वेद का प्रमाण है जैसे कर्म वाक्य में वेद प्रमाणत्व है हम भी वेद प्रमाण है तो धिक दीजनकत्व वो भी अनुभव को अपेक्षा नहीं करते हुए फलवद अर्थ ज्ञान को उत्पन्न करेगा ऐसा यदि कहे तो वही शंका है जो पहले किया उसी को बोल रहे तो उसी के विस्तार में कहा ना न इहा ऐसा नहीं है ना अनुभव अपेक्षा अस्ती श्रुत्यादी नामेव प्राण्यम सियात ये नकार लेना पड़े न इत्या कर्तव्य कर्तव्ये ही विषय क्योंकि कर्तव्य विषय में न अनुभव अपेक्षा अस्थित कर्तव्य विषय में अनुभव की अपेक्षा नहीं होती श्रुत्यादीना प्राण्य इसलिए श्रुत्यादि ही वहां प्रमाण हो तो भी इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये कर्तव्य विषय नहीं है पुरुषतंत्र नहीं है धर्म से अभव धर्म अनुभव के योग्य नहीं है जो उपाधि को समझा रहे कि धर्म अनुभव के योग्यता में नहीं आता इसका मतलब धर्म में सीधा अनुभव अवसर नहीं है शब्द भी मात्रा देव सिद्धे और कर्म के अनुष्ठान किससे प्राप्त करते हैं आप केवल शब्द ज्ञान मात्र से प्राप्त करते मतलब शाब्द बोध हो जाता है शाब्दिक भावना उसके बाद भावना होती है उसी से आप अब वो कर्मों को करते हैं कर्मों के लिए और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि तत्काल उसका अनुभव नहीं होता है तद अनुष्ठान न शाब्द शाब्दी मात्रत्वादेव सिद्धि है शाब्दी मन शब्द ज्ञान उतने से ही वो सिद्ध हो जाता है धर्म वाक्या नाम युक्त मुक्त जनकत्व इसीलिए धर्म वाक्यों में आपने जो कहा उस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है ये कहना ठीक है किस प्रकार की बुद्धि है अनुभव अनपेक्ष विषयत्व कर्म ज्ञान के संबंध में रहेगा ये ठीक है ब्रह्मी तो परंतु ब्रह्म में अनुभव योग्य तद वाक्याम नैब विच्यर्थ किंतु ब्रह्म में जब अनुभव योग्यता है ब्रह्म को अनुभव किया जा सकता है क्योंकि वो भूत वस्तु विषय है इसीलिए तद वाक्याम नैब विच्यर्थ वो वाक्यों में ऐसा नहीं क्या नहीं अनुभव अनपेक्ष अर्थ ज्ञान जनकत्व उसमें नहीं मानेगी अनुभव की अपेक्षा लेकर अर्थ ज्ञान जनकत्व मानेगी अनुभव अनपेक्ष नहीं मानेगी इसलिए अनुभव को स्वीकार करना पड़ेगा अब ये अनुभव बहुत कठिन चीज होती है, है। इसीलिए कई लोगों ने कई तरीके से वेदांत में निकाला ये अनुभव अनुभव की बात करते रहते ये कब तक होगा कोई पता नहीं वो पहले मीमांस होंगे प्रभागर से बहुत बड़े आएंगे वो चदंथ सूत्र में आएंगे उनका पक्ष प्रभागर आदि ऐसे मानते थे कि इसमें ऐसा नहीं होगा ये कोई विषय नहीं है ये अर्थवाद में लगाना चाहिए क्योंकि ये कौन से अनुभव को ढूंढ रहा है रहे कहां ये मिलेगा और उसमें कोई मन नहीं बुद्धि नहीं कुछ नहीं ऐसे मान लेते और हमारे भी कुछ आज कुछ भी लोग भी ऐसे उसको स्वीकार करने लगा ये बात सही है कि अनुभव अनुभव बोलेंगे तो क्या होगा ये तो ढूंढने से नहीं मिलता और उसमें बहुत साधन चाहिए ऐसा दिखता है क्योंकि अनुभव जो हो रहा है वो तो प्रमाण नहीं है आपको दूसरा अनुभव लूटना पड़ेगा इसीलिए कुछ वेदांतियों ने क्या मान लिया नहीं नहीं अनुभव अनुभव की आवश्यकता नहीं जैसा श्रवण करते रहो श्रवण से ज्ञान होते जाएगा अब आप श्रवण करते रहेंगे तो वो जो ज्ञान है वही ब्रह्म ज्ञान है बार बार करते रहेंगे तो वही ब्रह्म ज्ञान है ऐसा मान लिया क्योंकि ये तो आसान है आप श्रवण कर सकते हैं कभी जो है सुन सकते हैं फिर सुना सकते हैं तो स्वाध्याय और प्रवचन ये ही है साधन इसी से ही हो जाएगा ये इसे ऐसे भी मानने वाले हैं स्वाध्याय प्रवचन को ही साधन मान के और वो जो सुनते ही ज्ञान हो जाता है बोलते श्रवण करते ही ज्ञान होता है बाकी कुछ करना नहीं बाकी कर्म नहीं करना भरती नहीं करना बाकी चीजों को छोड़ दो केवल आप श्रवण करो तो श्रवण मात्र से काम हो जाएगा ऐसे कुछ वेदांति मानगे जो कि गलत है ऐसा नहीं होता है ऐसा यदि है तो केवल सौदव्य में रुक जाने वाला था सौदव्य में नहीं रुका है और मनन यदि ध्यान को कहा और भाषिकार बहुत जगह इस अनुभव अवसर तो का आपको इसी में ही देखेंगे कितनी बार कहेंगे और अंत में भी कहेंगे हाँ। ये देवे परा यथा देवे तथा गुरु तस् कविता प्रकाशन दे महात्मा भक्ति को भी मानते हैं और कर्म की भी बोलेंगे ह क्या सूत्र है सर्वापेक्षा चिशेह एक ऐसे सूत्र आएगा दो अधिकरण में मानेंगे कि ज्ञान के लिए कर्म की भी अपेक्षा है किंतु पहले अंधकरण शुद्धि आदि करने के लिए ज्ञान के उद्देश्य से भी कुछ उसमें कर्म को भी कुछ प्रयोजन होता है ऐसे भी बताएंगे सर्वापेक्षा च इतना जैसा जैसा जहां जरूरत है वैसा लगाना चाहिए इत्यादि कहेंगे तो ये भाषाकार का मत है केवल सुनने मात्र से ज्ञान होता है ये बैठता नहीं ऐसा किसी को होता भी नहीं ऐसा हो तो फिर बात अलग होती है अभी उत्तम अधिकारी है तो बात अलग है उत्तम अधिकारी है तो एक बार सुनने से हो जाता है वो क्या है अक्कलमंद को इशारा काफी बोलते है ना तो उसको तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं इशारा करो तो जान लेगा कि ये बो, बोलना चाहता है उससे ही जान हो जाता है इसीलिए वो, वो उत्तम अधिकारी की बात तो है अब वहां भी वो चतुर्थ सूत्र में क्या कहा चतुर्थाध्याय में पहला सूत्र है आ, आवृत्ति रसकृत उपदेशा तो वहां भी आवृत्ति की जरूरत है आवृत्ति करनी चाहिए तो वहां भाष्यकार कहते हैं कि देखो आवृत्ति रस अब ये सब सूत्र पढ़ते ही नहीं वहां तक जाते ही नहीं तो तब क्या करेंगे कैसे समझेंगे तो आगे पीछे कहा है खाली आप गाय को जानना चाहते हैं कि पूंछ पकड़ के गाय है बोलने से नहीं होता ना अथवा सिर पकड़ के गाय है ये गाय ये बोलने से नहीं होता है तो ये सारा उन्होंने विचार किया आवृत्ति करनी पड़ेगी किसको जो मध्यम अधिकारी है मंदा अधिकारी है उसको आवृत्ति करनी पड़ेगी तो आवृत्ति के बिना नहीं होता ये भी कहा उत्तम अधिकारी है तो साक्षात्कार एक वाक्य में तत्तम तो एक बार बोलने से हो जाता क्यों असकृत उपदेशा शांतों के उपनिषद में ऐसा दिखाई पड़ता श्वेद गेरु जैसे ऋषि कुमार बहुत बुद्धिमान है जैसे बुद्धि रहे जैसे भी लेकिन उनके गुरु है गुरु स्वयं पिता भी है गुरु भी है और अब देखिए ऐसा होता वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी थे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है वो आर्मी स्वयं ब्रह्मज्ञानी तो आर्मी ब्रह्मचानी तो को उपदेश दिया फिर भी उन्होंने अपने पास रह करके शिक्षण नहीं दिया बच्चे को बच्चे को तो गुरुगुल भेज दिया क्योंकि गुरुगुल जाना आवश्यक होता है ये अपने पास रह शिक्षण जिंदगी पर कराएंगे तो वो प्यार में रहेगा और बच्चा सी, सीखेंगे नहीं और डांट नहीं पाएंगे उसको कर नहीं पाएंगे वो अपने प्यार से वो फंस जाएगा कुछ नहीं समझ में आएगा गुरुकुल -गुर जाएगा तो थोड़ा तो झंडा पड़ेगा फटकार मिलेगा और नियम के अनुसार रहेगा तब जाकर के वो शिक्षित होकर तैयार होके आता है इसीलिए वो जान के उनको भेज दिया लेकिन जो हुआ हुआ वहाँ जाकर के वो पढ़ करके आ गया तो समझ में नहीं आया ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तो फिर वो बोलते तो नौ बार उपदेश दिया वो भी अलग अलग युक्ति से अलग अलग प्रकार से नौबार उपदेश दिया जबकि गु, पिता गुरु स्वयं ज्ञानी है उनका स्वयं पुत्र है ऋषिकुमार है ऐसा होता होगा। अब उसी हिसाब से हमारा देखिए हमारा तो न कोई संस्कार है न कोई हम कोई ऋषिकुमार है अब जो भी होगा अब वो तो संस्कार मिला नहीं हमको कुछ उल्टा संस्कार दूसरा मिला हुआ है और ऐसे में हम संसार में फंसे हुए थे अब वहां से आकर के यहाँ श्रवण कर रहे हैं तो एक बार दो बार भी होता है होता नहीं है सुनते रहेंगे और दूसरा काम करते रहेंगे आप देखा ऐसे होता है क्यों दूसरा जो सीख रखा है वो तो आप छोड़ नहीं सकते इसीलिए उस प्रकार के मनोव्यथा हो जाती ये अब ठीक है सुनना चाहिए करके सब लोग बोल रहे तो सुन लेते हैं अब वो होता क्या है ये अभी पता नहीं स्थिति आती है तो अब कहा ज्ञान होगा इसीलिए अनुभव अवसान के लिए आपको इसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी और ठीक तरीके से उसको अध्ययन करना पड़ेगा जब एक बार पूरे समझ में आ गई प्रक्रिया सम्यक प्रकार से ऐसे ऐसे ही होता है तो सारे प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएंगे उस स्थिति में जब आ गया तब आप जाके जो भी करना है कर सकते हैं। तब आप स्वतंत्र हो जाता है तब तक नहीं और भृगुवली में देखो भृगुवली में भी ऐसे ही है। वो कितने बार जागर हाँ तबसा ब्रह्म विज्ञास तबो ब्रह्म बोला तपस्या ही ब्रह्म है इसका मतलब तपस्या को छोड़ और कोई साधन ब्रह्म ब्रह्मच्ञान के लिए नहीं वहां है वहां पर भाष्य पढ़ने लायक है कितने भाष्यकार विस्तार से बताते हैं कि तपस्या को क्यों उन्होंने ब्रह्म समझा क्योंकि उसके और कोई उपाय नहीं है तो तबो ब्रह्म तबो ब्रह्म ये कहता रहा गुरु और उपदेश एक ही रहा पहले जो कहा वही उपदेश था दो भाई मानी भोदाने और उसको रख करके वो चिंतन करता रहा एक एक बार एक एक को ब्रह्म समझा फिर आया फिर ब्रह्म दूसरे को समझा ऐसे होता रहा अंध में जाके आनंदम ब्रह्म दिव्य जानात आनंद को ब्रह्म रूप से जान जा। और उसके बाद ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा जैसा भी है वो तो इसका मतलब क्या है कि एक बार सुनने से होने वाली बात नहीं है ये अनुभव आसान करने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ेगा वो समस्या चाहिए और नियमों के अनुसार जीना ही पड़ेगा और मनमानी करने से होने वाला नहीं ऐसा है इसीलिए ये शास्त्र के अनुसार जो विचार है उसको सही ढंग से समझना सबसे जरूरी है यही कह रहे हैं कि धर्म जिज्ञासा के समान यहां नहीं है यहां अनुभव में अवसान हो जाता है तो कर्तव्य विषय न अनुभव अवेक्षा इत्यादि कहा स्थिति टीका है धर्म से अनुभव योग्यता ये होगा चकारो चकारोत्र शंका निरासी बोलते यहां भी एक चकार है वो भी शंका का निराश करता है पुरुष अधीन आत्मलाभ्वाच वो, है? अधी ना, तो अच्छा है। वो चकार वाक्य का बोलने वही चकार कर्तव्ये तुल्यम असाध्यमशंक्य लौकिके वैदिके चर्मण साध्यहा कर्तव्य होने पर भी उसमें असाध्यता वो साध्य नहीं है ये तुल्य है कि आशंका करेंगे वो कर्तव्य होने पर भी वो बना नहीं सकते स्वर्ग आदि को कोई तैयार नहीं कर सकता है ऐसा कोई शंका करें तो उसके उत्तर में कहा कि लौकिक वैदिकी कर्म नहीं साध्यत्व लौकिक और वैदिक दोनों कर्म में वो पुरुष बुद्धि के द्वारा साध्य हो जाता है पुरुष चाहते तो कर सकते नहीं तो नहीं करेगी कर्तुम कर्तम अकर्तम अन्य कर्तम शक्यम लौकि वैदिक लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार का कर्म वेद में उक्त कर्म वैदिक है लोग में जो सामान्य प्रचलित कर्म है वो लौकिक है इस प्रकार दोनों कर्म पुरुष बुद्धि के अधीन होता है hmm. कर्तम तौकिक उदाहरण दी उनमें लौकिक का उदाहरण अलग से दिया जैसा अश्वेन ग अन्यथा था व न वा ये भाष्यकार की सरलता है कभी कभी बहुत सरल से बोलते हैं अभी लौकिक का कोई भी उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं सब लोग समझते हैं लौकिक कर्म कोई भी है। लेकिन उन्होंने क्रम से उदाहरण दिया देखो कोई जाना चाहता है तो एक प्रकार से जाएगा दूसरे प्रकार से जाएगा या नहीं जाएगा वो अपनी इच्छा है अपनी बुद्धि का अधिन होता है अब उसका फल नहीं चाहता है तो नहीं करेगा जाना ही नहीं चाहेगा तेन सह वैदिकम दृष्टांतम समुचि उसके साथ वैदिक दृष्टांत भी दे रहा है वैदिक दृष्टांत क्या है अतिरात्रेषोडि गृहरात्रे षोड़म गृहिजुहोति अजुहोति व्रीजेत येर्वायजेत ये इतोत्सारे हैं ये सब वैदिकृष्ट कर्तमक दृष्टान उत्वा कर्म था वर्मी दृष्ट आह एक तो पहले कर्तुम अकर्तुम इसका दृष्टांत दिया वैदिक दृष्टान्त अधिरात्रि थोड़ा सी न्याज और उसके बाद में कर्तुम करतुम वा कर्तुम और कर सकते हैं या अन्य प्रकार से कर सकते हैं उसके लिए दृष्टांत कहा उदिदे व्युहोदी अनुदिदे जुहोदी ये विकल्प है इसमें से ये उदित में आप हवन करना चाहते हैं अग्निहोत्र करना होता है प्रातः में तो उदित के बाद करना है अनुदित के स्थिति में करना है उनमें से एक निश्चय करके उसी में करना चाहिए हमने बताया कि यह कभी करने की बात नहीं है कि पर निश्चय करना पड़ेगा जब आप संकल्प लेंगे कि मैं उदित में करूंगा या संकल्प लेंगे अनुदित में करूंगा उस समय करना चाहिए इतोपी कर्मणो न अनुभव योग्यता इत्यादो भी कर्मणों न इस कारण से भी कर्म में अनुभव योग्यता नहीं है कर्म में अनुभव योग्यता तो आ ही नहीं सकता क्यों क्योंकि विधि प्रतिषेधाच अत्र अर्थवंत स्यु विकल्प उत्सर्ग अववादास् ये विधि और प्रतिषेध के अंतर्गत है तो विधि प्रतिषेधाच विधि प्रतिषेध का विषय होता है वो विधि से करेंगे तो वो सिद्ध होता है वो विधि से नहीं करेंगे तो नहीं सिद्ध होता वो ब्रह्म ऐसा नहीं है ब्रह्म आप करेंगे नहीं करेंगे तो भी वहां सिद्ध है आप प्राप्त करने के लिए साधन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा वो बात अलग है किंतु सिद्ध होने की बात तो वहां नहीं है इसीलिए वो अनुभव योग्य नहीं होता है कर्म ये जेदा यजेद इत्यादयो विधयद इत्यादि जो है विधि है न हन्याद इत्यादियों निषेधाश कर्मणि सावकाश कोई हिंसा न करे न हन्याद हनन नहीं करें यह जो है निषेध है और ये येद इत्यादि विधि है ये सावकाशा उन सब वो सारे विधि निषेध सार्थक हो जाएंगे, जब उसको साध्य बनाएंगे साध्य नहीं बनाएंगे तो सार्थक नहीं हो पाएगा क्योंकि साध्य के बिना कोई विधि क्या काम करेगी इसलिए साध्य बनाने बनाना ही पड़ेगा क्योंकि विधि वहां ऐसे ही प्रेरणा दे रही तेना साध्यवाद अनुभव अयोग्यदा इतर्थ ये विधि प्रतिषेध शास्त्रों को अर्थवान बनाने के लिए आपको विधि प्रतिषेध के विषयों को साध्य रूप में सिद्ध करना पड़ेगा प्रतिषेध क्या विषय त्याज्य होता है और विधि का विषय प्राप्य होता है तत्व हेतुअर्माह उसमें और भी हेतु है क्या है विगल्प उत्सर्ग अपवादार्थ विगल विधि है उत्सर्ग विधि है अपूर्व विधि है अपवाद विधि है ये भी सब सार्थक होंगे जैसे एक एक का उदाहरण बता रहे हैं उदित अनुदित होमार्थो व्यवस्थित विकल्प हाँ। इसको व्यवस्थित विकल्प कैसे उदित अनुदित होम उदित में अनुदित में होम करने के लिए दोनों शास्त्र ने कहा किन्तु यह व्यवस्थित है कि उदित में करे या अनुदित में करें निश्चय करके करना चाहिए बस ग्रहण अग्रहणार्थ ऐच्छिक हाँ। और ग्रहण करना नहीं करना ऐच्छिक है किसका ग्रहण करना यह छोड़ सी अधिरात्रे छोड़ा सीनम घृणाटी न अधिरात्रे छोड़ा सीनम घृणाटी या इच्छिक है क्योंकि उसमें फल भेद है वो फल आप चाहते हैं तब करें यदि फल नहीं चाहते हैं तो ना करें आपकी इच्छा के अनुसार इच्छा के अनुसार ऐसा वो बहुत सारे ये होता है पशु काम के लिए भी एक है और जैसे पूर्णमा आप में इंद्रिय काम इंद्रिय काम हो तो उसके लिए विशेष है तो इस प्रकार से विशेष इच्छा के अनुसार होता है यह ऐच्छिक विकल्प कहते हैं न हिंसा सर्वाभूतानी इत्युत्सर्ग ये सामान्य विधि है कोई भी पशु को हिंसा नहीं करनी चाहिए कोई भी प्राणी को हिंसा नहीं करनी चाहिए इसको बोलकर सामान्य विधि उत्सर्ग विधि कहते हैं अन्य कोई विधि नहीं आने के स्थिति में यह लागू होता है उसको कहते हैं उत्सर्ग विधि अहिंसा का उपदेश है वेद में अच्छा फिर कहा अग्निशोमीय पशु माल भेद इत्यादि अग्निशोमीय याद आप कर रहे हैं तब तो उसमें पशु बली करनी चाहिए ऐसा कहा अब जो है इसको लेके लोगों को बहुत संशय होता है एक तो माँ हिंसया सर्वाभूदानी ये कहा न हिमसया सर्वाभूदानी तो किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए यही ठीक है तो लोग कहते हैं बाद में याग में पशु हिंसा जो है बाद में ब्राह्मणों ने जोड़ दिया अपने मांस खाने की इच्छा से वो वास्तव में वेद नहीं कहता वेद तो ना हिंसा सर्वाभूतानी इतना ही कहता है इसीलिए बाद भी गलत है पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए ऐसे लोग कहते हैं या तो आप लोग जानते हैं इसके विषय में सर वार्थ संग्रह बहुत विचार हो गया है तो इसमें क्या है कि यहाँ वो जो बोलने वाले है ये दोनों नहीं जानते अब जब वेद ने मा हिंसा सर्वाभूतानी कहा वही वेद अग्रिशोमी पशु माल अन्य जो याग है उसमें भी पशु हिंसा इत्यादि अश्विधा होता है उसमें सब पशु हिंसा को बोल रहे हैं पशु को बलि देना चाहिए ऐसा कह रहा है तो वो भी तो वेद ही कह रहा है और उन शब्दों को सारे हटा देंगे तो वेद का एक कम से कम दस प्रतिशत निकल जाए ऐसा तो नहीं कर सकते और वो सारे ब्राह्मणों ने जो मांसिखाने की इच्छा वाले ब्राह्मणों ने जोड़ दिया ऐसा बोलेंगे वो बिल्कुल कर्म को नहीं जानते हैं और वो कब खाया जाता है कब नहीं खाया जाता ये भी नहीं जानते हैं और ये जो हवन में डाला जाता है वो कोई खाने की चीज नहीं होती है वो खाने को मिलता ही नहीं है वो नहीं होता है कुछ नहीं जानते हैं खाली जो है मनमाना बोलते हैं। वो जो हवन में जो डाला जाता है ना कर्मकांड को आप पढ़ के देखना उसमें कोई टुकड़ा उनको खाने को नहीं मिलता है और जिस बर्तन से वो डाला था हवन किया था उसी में जो चिपका हुआ है उसको धो करके पीते इसको इडापार करते बाकी कोई जो हिसाब से होता है वो सारे वहां डाला जाता है इत्यादि नियम है जो भी है ये है अब ये विधि निषेध का नियम ये है कि जहां याग के लिए करने के लिए कहा याग में जो करने के लिए कहा वो यज्ञार्थक होता है यज्ञार्थक होने पर उसमें कोई पाप नहीं लगता क्योंकि वेद विधि के अंतर्गत होता है यज्ञार्थक को हिंसा नहीं मानते हिंसा उसको मानते हैं जो पुरुषार्थक आप अपनी इच्छा से किसी से द्वेष करके आप किसी को मारा या अपने खाने के लिए किसी को मारा तो वो पुरुषार्थ होता है पुरुषार्थ होने से वो हिंसा हो जाएगा वो नहीं करना है वो यज्ञार्थ कर सकते हैं यज्ञली कर सकते हैं इसके लिए नहीं कर सकते तो विधि निषेध का यही अर्थ है कि आप पुरुषार्थ से किसी को हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा लेकिन यज्ञार्थ से करेंगे तो नहीं लगेगा इसका भेद बहुत लोग नहीं जानते नहीं जानने से ये ऐसे बोल देते हैं एक तरफा बोल देते हैं ऐसा भी तो वेद के संबंध में ज्ञान अत्यंत तो लुप्त हो गया है बड़े बड़े पंडित लोग भी नहीं जानते क्योंकि कर्म कांड का आजकल कोई आचरण नहीं है कोई चर्चा नहीं है और कोई मतलब उसके संबंध में कोई सिखाया नहीं जाता है कोई प्रचार नहीं है तो क्या करते हैं जैसे मन में बुद्धि में आ गया उसी के अनुसार निश्चय कर लेते हैं और अन्य मतलब अन्य सिद्धांत के अधीन अध वेद का विचार करने लगते हैं कोई और पहले पढ़ लेते हैं कहीं किताबें पढ़ लेते हैं पढ़ने के बाद फिर वेद का अर्थ करने में लग जाते हैं तो गलत हो जाता है ऐसे ऐसे ये होने वाला नहीं आपका कोई मजाक नहीं है ये कि आप वेद में जो कहा आपने उसका ये बोलते रहे ऐसे नहीं है आजकल देखिए हिंसा के मना कर रहे हैं कितने लोग आपस में मारपीट करके मर रहे हैं वोट के लिए अपने को मार रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, कोई हिंसा नहीं है, क्या वेद ने कहा है कि इसको करने के लिए तो वो नहीं है बस वेद को निंदा करना है किसी प्रकार ये है क्योंकि वेद को निंदा करने से हम अपने बड़े बुद्धिमान हो गया समझते क्योंकि वेद तो सबसे बड़ा ज्ञान ग्रंथ है देखो वो भी गलत है तो मैं बहुत बड़ा मैं उसको भी गलत सिद्ध कर सकता ऐसे मूर्ख है कि जानते नहीं है कि कहा क्या करना है ऐसी स्थिति में यह बोलते हैं इसलिए उनके मैंने वजन में नहीं आना आपको यदि जानना चाहते हैं तो वेद पढ़े हुए व्यक्ति के पास जाइए कर्मकांड के पास कर्मकांड के बारे में कुछ आप जानना चाहते हैं जो असली कर्मकांड करते हैं उनके पास जाके पूछिए कि कर्मकांड में क्या होता है वो बताएंगे बाकी ये फालतू बात करने वाले को सुनना नहीं हो वो वो जानते ही नहीं है उसको क्यों नहीं जानते तो कुछ भी बोल सकता है इसीलिए कोई बड़े व्यक्ति छोटे व्यक्ति नहीं होता वेद के विषय में उसको जानने वाला हो तब ठीक है कर्मकांड के विषय में उसको जानने वाला हो तब ठीक है अन्यथा नहीं है इसलिए ये बुद्ध बौद्ध लोग बहुत इसके ऊपर करते हैं क्या कैसे आप हिंसा कर सकते हैं मां हिंसा ठीक है आपको हिंसा करना पसंद नहीं आप मत करो अब वेद भी ऐसे थोड़ी कर रहे हैं सब लोग हिंसा ही आए करें ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसको करने की इच्छा है या करने की इच्छा है या करते समय उसके अंदरगत जो जो आएगा उसको करना पड़ेगा वो तभी याद पूर्ण होता है अन्यथा नहीं हो पाता वो ऐसे पुरान मतलब आदि प्राचीन विधि है वो आप करते आए हैं, ऐसे करके मानते हैं अब उसके मान्यता के अनुसार होता है अब मानो तो करो नहीं मानो तो मत करो किसी को बाध्य थोड़ी कर रहे कि आपको करना चाहिए ऐसा नहीं कर रहे लेकिन लोग स्वार्थ के लिए क्या क्या ना कर रहे स्वार्थ के लिए अपने धोखा दे रहा है उसको मना करता है तो आप पुरुषार्थ मना अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते अपने को स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी को द्वेष देना हिंसा देना पीड़ा देना पाप है और घूम फिर करके आपके पास आए आप किसी को मारे हमने देखा है प्रत्यक्ष देखा कि ऐसा हुआ है वो किसी प्राणी को ऐसा करेंगे वो घूम फिर करके वो किसी भी प्रकार वो ही पीड़ा उसी प्रकार की पीड़ा आपको होती है वो हमारे इसमें भी दर्शन व्यास व्यासभाषि में भी स्पष्ट रूप से कहा कि आप किसी प्राणी को आप दबाते हैं तो आपको भी कहीं दबना पड़ेगा किसी प्राणी को आपको प्राणा मतलब दुख पहुंच जाते हैं ऐसे ही दुख ऐसे चोट आपको पहुंचेगी ऐसे दिखाई पड़ता है अब वो नहीं हम देखते नहीं हम वो और कारण से समझते हैं लेकिन वो होता है क्योंकि वो अल्प प्राणी है उनके अंदर आगे पीछे सोचने का विचार नहीं है वो ये करना चाहिए वो करना चाहिए नहीं वो अपने रक्षा के लिए करते है आप करेंगे तो आपको दूसरे ढंग से हो जाएगा ऐसे होता है अब कोई चीटी है चींटी तो आपको आपके आपसे लड़ाई करके आपको मारने का आपको खत्म करने की शक्ति चिंटी के पास नहीं है इसीलिए क्या है वो चीढ़ी को जो होता है उसका फल सीधा भगवान से आता क्योंकि चीड़ी को तो बुद्धि भगवान ने दिया हुआ है अब चींटी उसी के अनुसार चल रहा है क्योंकि चीटी के अपनी कोई बुद्धि नहीं है जो कुछ है दूसरे को दिया हुआ उसके अनुसार चलने के कारण क्या होगा वो उसमें कुछ भी हो जाएगा उसकी रक्षा भगवान करती है अरक्षितम तिष्ठति देव रक्षितम सुरक्षितम विनश्यत् ऐसा कि आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते उसकी रक्षा कौन करते है? भगवान करते जंगल में इतने सारे पेड़ पौधे जंगल होते उसको कौन पानी सिंचाई करता है जंगल में जो पौधे होते हैं कोई सिंचाई करता है किसी किसी को सिंचाई इतने पौधे आप, आप अपने घर में सिंचाई करके भी नहीं बना सकते इतने पौधे अपने आप उग जाते हैं अपने आप बड़े होते हैं और उनकी बीज की रक्षा भी होती है सब कुछ होता है और आग लगने पर भी वो बच जाते हैं कोई कोई बचा होता है कोई मर जाता है तो वो सब कुछ हो रहा है तो कौन रक्षा कर रहे है उसको यदि वो बचना है तो रक्षितम तिष्ठी देव रक्षितम जो आग रक्षित रक्षा नहीं करता उसको भगवान रक्षा करता है क्योंकि भगवान की रक्षा करने के अपने प्रबंध है वो पक्का है और सुरक्षितम दैव हदम विनश्चित आप अपने रक्षा करते रहें लेकिन उसको बेचने की संभावना नहीं वो खत्म होने वाला है तो खत्म हो जाएगा वो खत्म होकर के नष्ट हो, हो जाएगा तो ऐसा होता है इसीलिए ये हिंसा और इत्यादि के बारे में बहुत कुछ बोलना है हमारा वो विषय इधर नहीं है लेकिन सामान्य बोध होना चाहिए क्योंकि ये दोनों वाक्य आ गया कि काम में हिंसा करने के लिए बोला और मां हिंसा सर्वाभूदान ये भी कहा ऐसी स्थिति में इसका क्या समझ होना चाहिए उस व्यवस्था के अनुसार होता है अभी किसी ने कोई गलत किया गलत का दंड होता है दंड होने को कोई हिंसा नहीं देते अभी कोई चोरी करता है किसी को मारपीट करता है कुछ करता है उसको मृत्युदंड आदि होता है वो होने से वो क्या वो हिंसा मानते है क्या उसको हिंसा नहीं मानते और वो मृत्युदंड देने वालों को पाप लगेगा नहीं लगेगा कहां से आपको पता चला ये अभी जो बोलने वालों को ये पूछना चाहिए आपको कैसे पता चला कि ये ये इसको पाप नहीं होता है? क्यों आप कह रहे हैं कारण है क्योंकि आपने नियम संविधान बनाया हाँ। संविधान बनाया संविधान के अनुसार ये ये दंड है ये ये फल है ऐसा लिखा गया है उसके अनुसार जब जज ज़्ज, जजमेंट देता है उसको जज को कोई भी खाधक नहीं मानते हथियारा थोड़ी मानते हैं उसको हथियारा माने तो उसको फिर फेल होने वाला था ऐसा नहीं मानता है कारण क्या है कि नियम के अनुसार आप कर रहे हो नियम आपके नियम को बांधे हुए हैं नियम के अनुसार जो सही निर्णय होता है उसको आप कर रहे हो उसको केवल आप लागू कर रहे हो वो लागू करने को कोई पाप नहीं मानते और कई लोगों को कष्ट भी होता है कई लोग जुर्म नहीं किए हुए होते हैं वो भी कभी कभी फंस जाता है ऐसे भी होता है तो भी उसको भी पाप नहीं मानेगी क्यों क्योंकि नियम के अनुसार निर्णय लिया गया है तब पाप कैसे हो वेद भी बिल्कुल यही करता है वेद का अपना नियम है वो नियम के अनुसार जो करना है वो करना ही पड़ेगा तभी उसका पालन किया माना जाता है नहीं तो नहीं माना जाता है इसीलिए जुर्म किया हुआ व्यक्ति को दया से नहीं छोड़ा जाता इसीलिए हमारे मनुष्य स्मृति है वेद है उसमें कह है? तो आप जब याग करने जाते हैं तो याग का नियम है वेद में जैसा आपके नियम संविधान है उसी प्रकार याग का नियम है इस प्रकार इस प्रकार याग होना चाहिए ऐसा नियम लिखा है वो नियम का आप पालन कर रहे केवल यदमान क्या कर रहा है हिंसा नहीं कर रहा है वो नियम को केवल पालन कर रहे हैं वेद ऐसा कहा है हम उसको पालन कर रहे हैं वो करने पर उसको पाप नहीं लगता सीधी बात है इसमें कोई ना समझ की कुछ बात नहीं है कोई पक्ष की बात भी नहीं है, सीधी बात है अभी जब इसका आपका कोई उत्तर नहीं है तो उसका क्या उत्तर है और कई लोग ऐसे करते अपने सुरक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर वार करते अपने सुरक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर वार करते हैं और निरपराधियों को मारते हैं कितने लाखों हजारों लोगों को मारते हैं क्या क्या करते हैं उसको जुर्म नहीं माना जाता क्यों वो बोलते हैं शांति सेना शांति सेना शांति सेना क्या करेगी दूसरे को मारेगी ये है शांति सेना का मतलब वो मारे बिना वहां शांति बरकरार नहीं हो सकती है तब तो मारना पड़ेगा तब वो मार करके शांति लाएंगे तो उसको कोई हिंसा नहीं मानते उसको कोई पाप नहीं मानते गलत नहीं मानते वो सब लोग स्वीकार करते और कई राज्य मिलकर के पूरा एक राज्य में आक्रमण करता हमारे देखो कितने बार ऐसे किया तो ये है कि क्यों? क्योंकि हम जिसको समझ रहे हैं वो हमारे लिए सही है हम जो नहीं समझ रहे हमारे लिए वो गलत है तो वेद भी यही करता है हमारे मनुस्मृति शास्त्र भी यही कहता है इसके अनुसार ये ये नियम होना चाहिए नियम के अनुसार ये कर्तव्य होता है कर्तव्य होने पर उसको पाप नहीं माना जाता ऐसा ही यहाँ भी समझना है दोनों में भेद नहीं थे कर्माणि सावकाशा इस प्रकार से विकल्प उत्सर्ग अभाव ये तीनों ही कर्म में सावकाश होते हैं तथा च अव्यवस्थितम कर्म अनुभव योग्यम इतर्थ इसीलिए ये जो अव्यवस्थित कर्म है अनुभव अयोग्य है अच्छा अनुभव का योग्य नहीं है क्योंकि कर्मों में ऐसे कोई व्यवस्था नहीं वो भूत वस्तु विषयक नहीं है पहले प्राप्त हो ऐसा नहीं बाद में प्राप्त होता है तो वो अयोग्य है वो अनुभव का अयोग्य होता है ब्रह्मण्यपि तुल्य अव्यवस्थित उत उपाधि सिद्धि रिति आशंक आह अच्छा ये आशंका है यहां से सधे ब्रह्मणि न तो वस्तु यहाँ से लेके तथा अव्यवस्थित कर्मा अनुभव अयोग्य अव्यवस्थित कर्मा अनुभव का अयोग्य होता है ये तो माना गया है क्योंकि वो अभी प्राप्त नहीं है तो वो अनुभव भी नहीं आता इसीलिए इसी प्रकार ब्रह्मण्य भी तुल्य स्व तो ब्रह्म में भी इस प्रकार तुल्य ही है क्योंकि ब्रह्म कहाँ व्यवस्थित है ब्रह्म कहीं दिखाई पड़ता है क्या दिखाई नहीं पड़ता जैसे स्वर्ग दिखाई नहीं पड़ता है ब्रह्म भी दिखाई नहीं पड़ता तो ये भी अव्यवस्थित मानो तुल्य तुल्य होने से अव्यवस्थित अव्यवस्थित अव्यवस्थितत्व इसमें भी तुल्य है किसी को भी बोलो कि आप ब्रह्म को दिखाओ कोई नहीं दिखा सकता, जैसे किसी को बोलो आप स्वर्ग दिखाओ दिखा सकता है का? नहीं दिखा सकता तो उस तिठी से देखेंगे तो ये भी तो व्यवस्थित कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा ऐसे में उपाधि सिद्धि ही ये जो अनुमान है उसमें भी उपाधि सिद्ध हो जाएगी पहले जैसा उपाधि स्थित है ना ये अव्यवस्थित उपाधि लगा करके सिद्ध करेंगे तो ऐसे हो जाएगा तो ये ब्रह्म में भी उपाधि लग जाएगी उपाधि लगना मतलब वो दोष लगेगा अव्यवस्थित उपाधि मान के चलेंगे तो वो लग जाएगा लगेगा तो ब्रह्म भी अनुभव का अविषय होगा ब्रह्म को भी अनुभव विषय नहीं मान सकते न तो इत्यादि से कहा नतु वस्तु एवं नव अस्ति ना वह उसमें विकल्प संभव नहीं है अव्यवस्थित कैसा है अव्यवस्थित संभव ही नहीं है क्योंकि वस्तु को इस प्रकार उस प्रकार ऐसा ऐसा कहना संभव नहीं वस्तु को जब आप जान लिए तो वो वैसे ही होता है प्रकार विक, आ, प्रकार विकल्पवत प्रकारी विकल्प निरस्य प्रकार में विकल्प हो तो प्रकारी में भी विकल्प हो जाएगा एवम न एवम इत्यादि प्रकार है जैसा एक प्रकार से अब घर एक प्रकार से है दूसरा प्रकार से ऐसा होता है जैसा कपड़ा है कपड़े को आप कई प्रकार से रख सकते हैं कपड़े को फैला के रख सकते हैं मोड़ के रख सकते हैं गोल करके रख सकते हैं और पैसे कैसे भी रख सकते हैं और सिकुड़ करके ऐसे करके रख सकते हैं कैसे भी कपड़े को रखा जा सकता है ये होता है प्रकार अलग अलग प्रकार हो गया तो प्रकार में विकल्प होगा तो प्रकारी में भी विकल्प हो जाएगा वो कपड़े में स्वयं कपड़ा भी बदल जाएंगे ऐसे विकल्प नहीं होता उसको निराश करते ऐसा नहीं होता है विकल्प नास्तु पुरुष नास्ति इति का नहीं अस्थिनाश्ती बापे अस्थिनाश्ती का विकल्प नहीं होता है कि कपड़ा तो कपड़ा ही रहता है आप किस प्रकार भी बदलो उसमें विकल्प कहाँ होगा उसमें नहीं होता वस्तुन्य भी विकल्पा दृष्टा वादि मित्र संख्या बोलते हैं कभी कभी वस्तु में भी विकल्प देखा गया है वादियों के पक्ष में अनेक वादी अनेक कहते हैं कोई ब्रम्... सभी लोग ब्रह्म को एक प्रकार से थोड़ी मानते हैं कोई ब्रह्म को कुछ मानते हैं कोई ब्रह्म को कुछ मानते हैं आप कह रहे हैं कि वस्तु भूत होगा तो वस्तु एक प्रकार से रहेंगे ऐसा तो होता नहीं अलग अलग व्यक्ति मानते ईश्वर को कितने लोग कितने तरह से मानते हैं अलग अलग मानते हैं तो वस्तु है तो एक प्रकार को हो ये कोई नियम नहीं क्योंकि वादी नाम विकल्प आ दृष्टा वादी उसमें विकल्प करते अनेक वादी है अनेक मत बताते तो उसके उत्तर में कहा विकल्पनास्तु नास्तु बुद्धि पुरुष ये जितने विकल्प है वो बुद्धि पुरुष की अपेक्षा मन बुद्धि पुरुष बुद्धि की अपेक्षा पुरुष बुद्धि की अपेक्षा करता है जैसे जैसे जिसकी बुद्धि है जो समझ जिसको लगा है हिसाब से बोलता है अंदर तम जैसे भाव जिसके अंदर आ गया गया जिसको सिखाया ऐसे भाव में पूरा जिंदगी चलाता है ऐसे बोलता है किसी को घोड़े को दिखा करके उसको बोला गया ये घोड़ा ही भगवान है ऐसा बोल दिया तो वो उतनी बुद्धि उसके रहेगी वो घोड़े को भी भगवान मान करके वो चलता रहेगा ऐसा होता था किसी को बोलते हैं अन्य ब्रह्म है तो अन्न ब्रह्म में भी भेजाना तो अन्न को ब्रह्म जान करके भी पूरे जिंदगी चलाता है कोई किसी को वायु बोला तो मेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासी तो वायु को ही प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता है तो जैसा जैसा मानता है ऐसा होता है कोई शिव है कोई विष्णु है कोई देवी है किसी को किसी को बोल दिया तो वो ही मान ले करके चलता है ये सब पुरुष बुद्धि की अपेक्षा है विकल्प जितनी भी है वस्तु में कोई भेद नहीं सम्यक ज्ञान अधीनवाद वस्तुन तस् च पुरुष अधीन वस्तु भी तथा इतिहास तब शाह करते हैं शंगा करने वाला निरंतर शंघा करते रहते हैं क्योंकि संघा के उत्तर में ही ये पंक्ति लगानी है ये शंका हो सकती है तो उसका उत्तर है भाष्यकार एक एक शब्द लगा रहे उसके पीछे कुछ कारण है और तो पीछे क्या है उसको ठीकाकार दिखा रहे सम्यक ज्ञान वस्तुना विकल्प, विकल्पनास्त तो पुरुष बुद्धि अपेक्षा भाष्यकार ने कहा उसका अर्थ क्या है कि सम्य ज्ञान के अधीन होता है वस्तु जब यथार्थ ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान में जो विषय होगा वही विषय सही माना जाता है अयथार्थ ज्ञान में जो विषय होगा वो सही नहीं माना जाता जैसा बच्चा है छोटा बच्चा है वो खिलौना खिलौना देता है उसके पास और रबर से बना हुआ या लकड़ी से बना हुआ प्लास्टिक बना हुआ जो भी होगा उसमें हाथी घोड़ा गाड़ी सब है वो देखकर के वो क्या समझता है कि हाथी है घोड़ा है हाथी चल रहा है घोड़ा चल रहा है ये सब समझता है तो उसकी बुद्धि वहां तक है उसको स्वीकार करता है वो सम्यक ज्ञान नहीं है यथार्थ नहीं है वो हाथी घोड़ा तो नहीं है वो फिर मान लेता है इतने में वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता यथार्थ ज्ञान उसको है जो वो बना हुआ है उसी को जानने वाला यथार्थ ज्ञान वाला होता है वो वस्तु स्वरूप होता है तस्य च पुरुष अधीनत्व वो सिद्धार्थ ज्ञान जो वस्तु का सम्यक ज्ञान आपने जो कहा पूर्व पक्ष कहना चाहता है ये तो पुरुष का अधीन होता है सम्यक ज्ञान किसको होता है कोई ईश्वर को होता है कि पुरुष को होता है पुरुष को होता है बोलना पड़ेगा आपने कहा पुरुष बुद्धि की अपेक्षा से विकल्प हो जाता है तो विकल्प को भी आपको सत्य मानना पड़ेगा क्यों आपके जो जो समय ज्ञान है आप जिस समय ज्ञान की बात कर रहे हैं वो भी कहाँ होता है पुरुष के खोपड़ी में ही होता है और कहीं होता नहीं इसीलिए उसके अनुसार चलना पड़ेगा तो पुरुषाधीन तस्वीर वस्तु भी तथा ऐतिहासिक इसीलिए वस्तु भी ऐसे हो जाती है ऐसा देखा गया है दुनिया में कि वस्तु भी उस प्रकार से हो जाती है वस्तु तथा ऐतिहासिक वस्तु भी उसी प्रकार ही हो कैसे हो कि पुरुष बुद्धि के अधीन हो जाएगा आप बोला कि विकल्पना जितने भी है वो पुरुष बुद्धि का अधिन है वस्तु ज्ञान पुरुष बुद्धि का अधिन नहीं है ये आप कह है रहे।, रहे हैं लेकिन हम कह रहे हैं वास्तु ज्ञान भी पुरुष बुद्धि का दिन ही है क्यों पुरुष बुद्धि के बिना ज्ञान होता ही नहीं इसीलिए तो कहते हैं कहा नहीं वस्तु यादात्म ज्ञान पुरुष बुद्धि ये भाष्यकार बिल्कुल उसको खंडन कर दिया कि ये वास्तु यादात्म ज्ञान जो है पुरुष बुद्धि के अधीन नहीं है पुरुष बुद्धि तो उसमें उसको लेने के लिए तैयार जब हो जाती है तो ले लेती है किंतु वस्तु ज्ञान कुछ और होता है वस्तु ज्ञान नित्य होता है अब वे भी होता है और एक रूप में होता है बार बार वो बदलेगा नहीं बदलने से तो उसको ज्ञान ही नहीं कहते ये वस्तु यादात्म्य ज्ञान वस्तु का जो यथात्म ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है वो पुरुष बुद्धि के अधीन कैसे होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता इसलिए पुरुष बुद्धि अपेक्षम ना, पुरुष बुद्धि की अपेक्षा नहीं है यद्यपि पुरुष बुद्धि को आश्रय लेकर के ज्ञान प्रकट होता है यह बात ठीक है किंतु उसके अधीन नहीं है वस्तु जैसा है बुद्धि को ऐसा स्वीकार करना पड़ता है इसीलिए तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हम लगे हुए है जब बुद्धि शुद्ध होगी तभी जाके वो ब्रह्म का जो स्वरूप है ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकेगी अब इस समय की बुद्धि वो प्राप्त नहीं कर सकेगी ये पुरुषाधीन हो जाए अब आपको इस समय आप ब्रह्म को जिस तरह से समझ रहे वही ब्रह्म है करके थोड़ी शुद्ध होता है नहीं होता है इसीलिए शुद्ध बुद्धि में हो तभी होगा यह केवल वो माध्यम बनता है किंतु उसके अधीन नहीं होता ये कहा कथम तरह ही तद उत्पत्ति रीति सुद्धि जो सम्यक ज्ञान है ना उसकी उत्पत्ति कैसे होगी तब कहा किम किमत वस्तुतंत्र ये समझ लो कि यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति वस्तु के अधीन होता है वस्तु वस्तुतंत्र मन वस्तु के अधीन जैसे स्वतंत्र बोलने से अपना अधीन होता है इसको स्वतंत्र बोलते हैं परतंत्र बोल बोलने से दूसरे का अधीन इसी प्रकार वस्तुतंत्र बोलने से वस्तु का अधि पुरुषतंत्र बोलने से पुरुष का अधि ऐसा पुरुषतंत्र निषेधुमेकार वस्तुतंत्र तो इसमें पुरुष पुरुषतंत्र बिल्कुल नहीं है न मानाधीन निषिध्यते इसका मतलब प्रमाण का अधीन नहीं है इसका निषेध नहीं किया जाता प्रमाण का अधीन है किंतु पुरुष पुरुषतंत्र नहीं पुरवर्ति स्थाण एक विक मनस्पंदित असम्य धीम सम्यक वस्तुअधीनता इत्यत्र महा एक और दृष्टांत जोड़ देते हैं विकलपा जितने विकल्प हैं विकल्प मने जैसा मन में आया वैसा सोचना ये विकल्प होता है जैसा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम ये सब विकल्प है ये जो विकल्प है विकल्पा नाम मनस्पंद ये कहां से उठता है ये मन के स्पंदन से उठता है संकल्प विकल्प आत्मा का मन तो संकल्प भी करता है फिर उसके बाद विकल्प भी करता है फिर संकल्प करता है फिर विकल्प करता ही करता रहता है जब तक निश्चय आत्म का बुद्धि काम नहीं करेगी तब तक वो संकल्प विकल्प करता ही रहेगा उसका स्वभाव है, है। इसीलिए मनस्पंदिता मात्र मन का स्पंदन मात्र है ये जितने विकल्प है असम्यक भी ये सम्यक बुद्धि नहीं है सम्यक वस्तु अधीनता इतना सम्यक ज्ञान का क्या अधीन है वस्तु क्या अधीन है सम्यक ज्ञान तो वस्तु का अधीन होता है इत्यत्र दृष्टान्त महा इसीलिए सम्यक ज्ञान को कोई बदला बदल नहीं सकता है और सम्यक ज्ञान एक रूप में एक ही होगा इसीलिए अद्वैत ही वहां सत्य होगा अवैध नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु एक रूप में एक ही हुआ करता है यथार्थ में और अनेक रूप में होना संभव नहीं इसके लिए दृष्टांत कहा नहीं स्थाणो एक स्थाणुर्वा पुरुषो व अन्यो इति तत्वज्ञानम भवि इस प्रकार का ज्ञान को कोई तत्वज्ञान मानता ही नहीं विकल्प ज्ञान आगे टीका देखिए आद्यो वा शब्दो अवधारणे कहां वा शब्द पुरुष स्थाणुर्वा पुरुषो अच्छा ये वा अवधारण आद्यो वा शब्दो अवधारणे पहले वाला वा शब्द अवधारण में है पुरोवर्ति स्थान एकस्मिन एवं स्थानेवा अदुष्टकरणस्य धी सामने एक स्थाणु है ठु है वो एक है उस स्थाणु में स्थान बुद्धि स्थानेव इधि ज्ञान ये स्थानु ही है ऐसा ज्ञान हो गया ये क्या है अदुष्ट धी वो बिल्कुल सही ज्ञान है कारण जिस कारण से आप ज्ञान प्राप्त किया वो सही है बुद्धि से ज्ञान न हो गया तो सही है इतर से तथा वा पुरुषो वाणुर्वा संशय वा और दूसरे को वहां उसी वस्तु में ये पुरुष है कि स्थान है कि आदमी है कि खंभा है कि क्या है ये संशय हो गया ये क्या होगा ये तो संशय होता है ये यथात ज्ञान नहीं संशय तो उभय कोडिस्प्रिक होता है दोनों कोटियों को लेता है वो और दोनों का निराकरण भी कर देता है पुरुषो व नोग चार हो जाता है पुरुष है ये तो मान नहीं रहा तो पुरुष का निराकरण स्थानु है ये भी नहीं मान रहा है। तो साणु का निराकरण इसलिए पुरुषों वा स्थान वा में चार हो जाएगा और इस प्रकार से उलझन में होता है उस समय कोई सही सही ज्ञान नहीं होता इसलिए वो अप्रमाण मानते ये तर्क संग्रह में भी सबसे कोटि में रख नहीं तद उभयम अभी सम्यक ज्ञान एक उभय कोई पूछ सकता है कि दोनों को मान लो ना जैसे कई लोग होते हैं जब झगड़ा होता है बोलते दोनों को मान लो अब क्या है ऐसा बोलते बोले दोनों को नहीं मान सकता है एक पक्ष तो देना ही पड़ेगा दोनों को दोनों को मानना विवशता है यदि आप दो, कोई भी पक्ष विपक्ष में दोनों को मानने लगेंगे तो आपकी विवसना बनी जाएगी आपको विभस होने के लिए और कोई कारण होगा आपका कोई स्वार्थ होगा ऐसा कुछ होगा तभी आप विभस हो जाते हैं कि दोनों को माने बिना हमारी जान खतरे में है तो आप दो, तो दोनों को मानेंगे अन्यथा कोई भी इसमें एक पक्ष को ही निर्णय देना पड़ता है निर्णय का मतलब नहीं होता है इसीलिए नहीं तब उभयम सम्यक ज्ञान दोनों को सम्यक ज्ञान कैसे कह सकता है पुरुष हो भी सम्यक ज्ञान और क्या स्थान और वा ये भी सम्यक ज्ञान ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि एक से उभत्व योग एक दो नहीं हुआ करता आ, कोई कुत्ता भी है वो बिल्ली भी है ऐसा थोड़ी तो होता है कुत्ता तो कुत्ता है बिल्ली है तो बिल्ली है और कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता दोनों साथ साथ नहीं हो सकता एक नहीं हो सकता कथम तरह विभाग दी ही तत्रा पूछते कि ये अलग अलग ज्ञान तो होता तो है वो क्यों होता है तो बोलते हैं वहां तत्र पुरुषो अो वाई मिथ्या ज्ञान तो पुरुषो अन्या ये जो ज्ञान हुआ ये मिथ्या ज्ञान है ये सही ज्ञान नहीं है स्थाणु सप्तम्यर्थ त्र का ये सप्तम्याल न ये स्त्राणु है सप्तम्यर्थ में उक्त न्याय सच्चारय उक्त न्याय को और विस्तार करते हैं ूतवस्तु विषयाण प्राण्यम वस्तुतंत्र इस प्रकाश से भूतवस्तुओं का जो ज्ञान होगा यथार्थवस्तों का जो ज्ञान होगा सिद्धवस्तुओं का जो ज्ञान होगा वो वस्तु ही होता है पुरुषतंत्र नहीं होता तत्र धास्टाग आह त्रेव सदी सेकल्पना बुद्धिजन्यवस्तुअुना असम्य भे समय वस्तुअनुसारी पूर्वोक्त न्याय स्थिति सधी आवत तधि भाष्यकार ने कहा इतने सारे युक्तियों को लगा करके तब करें इस प्रकार की सिद्धि होने से क्या सिद्धि है वो विकलान जितने विकल्प है बुद्धिजन्यवे वे सारे बुद्धिजन्य है अवस्तु अनुसारणी वो वस्तु के अनुसारी नहीं है बुद्धि तो के अधीन है जैसा चाहे वैसा बदले इसलिए असम्यक भी तब वो सम्यक ज्ञान नहीं ऐसा सिद्ध हुआ जितने विकल्प है वो सम्यक ज्ञान नहीं सम्यक भी और सम्यक ज्ञान क्या है वस्तु अनुसारित्व वो वस्तु का अनुसरण करता है पूर्वोक्त न्याय नदी चर्चा पूर्वोक्त न्याय से वो वस्तु का अनुसरण करता है सम्यक ज्ञान इस प्रकार सिद्ध होने की स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान वस्तु तंत्र न पुरुषतंत्री एवारा था यहाँ पे हुई है पुरुष तंत्र वो नहीं है, है। तद नी द्वारा वस्तुनता इसीलिए अपनी बुद्धि से वस्तु को उस बुद्धि के अधीन नहीं कर सकते हैं उसमें विकल्प नहीं कर सकते ब्रह्म है सर्वत्र व्यापक है ऐसे भी कुछ लोगों की मान्यता है हम भी पढ़ा था ऐसे कहते हैं देखो ब्रह्म तो सर्व है वो सबका है सब सबके अंदर है सब के बाहर है सबका है अब इसमें ब्रह्म को एक ही मानना क्या जरूरी है दो चार मान लो ना जितना मानना चाहते हैं अब एक ही मानने में आप क्यों रेट लगा रहे हैं आप दो एक ही मानने क्या जरूरत है आप तो ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म सब के अंदर है और जिसके अंदर जो ब्रह्म है उसको मानने दो तो उसमें क्या दोष है ऐसा कोई नो कहते हैं बुद्धि चलाने वाले कहते हैं क्योंकि वो तो समदावादी होते हैं कि कोई विवाद ना हो सब शांति से चले समुदा के लिए वो ऐसे बोल देते हैं तो सबका ब्रह्म सबके अंदर ब्रह्म सबका बाहर ब्रह्म वो ऐसे ब्रह्म को एक ही मानना जरूरी नहीं तो एक भी मानो अनेक भी मानो सौ भी मानो पचास भी मानो कितना भी मानो उसमें क्या है? ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा वो कोई समझ ज्ञान नहीं होता है क्योंकि वो विकल्प बुद्धि के अधीन नहीं होते यथार्थ बुद्धि के अधीन मानना पड़ेगा ब्रह्म वस्तु से वस्तुअधीन सम्यक दी महा ब्रह्म वस्तु के अधीन होता है वस्तु के स्वरूप के अधीन होता है और इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान सम्यक ज्ञान है बाकी जितने भी विकल्प है वो सम्यक ज्ञान है उसका कारण क्या है भूदा वस्तु विषयत्वा ज्ञान भूदा वस्तु विषय इसलिए वो यथार्थ ज्ञान है परमा अवगा भूत वस्तु विषय का अर्थ हो क्या परमा को प्राप्त कराने वाले होने से ये ज्ञान तो उसी स्वरूप है ब्रह्मण सिद्धत् असाध्यतया धर्म वैधर्म्या तुभवापेक्षा युक्ति अनुप्रवेशस्य अनुप्रवेश अभी यहाँ तक ये साराशिक विचार यही हुआ कि ब्रह्म जो है सिद्धवस्तु है इसीलिए वो साध्य नहीं बन सकता स्वर्गादी के समान और धर्म वैधर्म्या धर्म से ब्रह्म जिज्ञासा भिन्न है धर्म में और ब्रह्म जिज्ञासा में समान धर्मदा नहीं है और अनुभव योग्य है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म तथा अनुभव अपेक्षा इसलिए अनुभव की अपेक्षा है अनुभव के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता युक्ति अनुप्रवेश युक्ति के भी अपने तरह से प्रवेश है तो अनुभव अपेक्षा युक्ति अनुप्रवेश उस तरह के युक्ति को भी प्रवेश करना चाहिए कहा है ना शास्त्र के अविरुद्ध युक्तियों को वहां लगाना चाहिए इतुक्तम इतना ही इसमें यहां तक विचार हुआ ओ।